विनय चहुं, घुबीर चरण चिंतन जाके चरण बिरं से सिकर मुकुत बिचर ते भजन कर यद्यपि परम चपल श्री संतरन हरि पद पंकज पाय अचल भई करम बचन मन हु करुणा सिंध भगत चिंता मन शोभा सेवत हूँ और सकल सुर असुर ईश सब खाए उर्ग छह हो सुरुच कहो सुत पर बुलसीदास रघुनाथ विमुख नहीं मिटत भक्त ध्र की माता सुनीति ने पुत्र से कहा था हे पुत्र चारों वेदों ने यही कहा है कि श्री रघुनाथ जी के चरणों के चिंतन को छोड़कर जीव को और कहीं भी ठिकाना नहीं है जिनके चरणों का चिंतन करके ब्रह्मा और शिव जी ने भी सिद्धियां प्राप्त की है जिनकी सेवा से आज सुख सनका का जीवन मुक्त हुए विचार रहे और अब भी जिनका स्मरण कर रहे हैं यद्यपि लक्ष्मी जी बड़ी ही चंचला है कहीं भी निरंतर स्थित नहीं रहती परंतु वे भी भगवान के चरण कमलों को पाकर मन वचन कर्म से अचल हो गई हैं अर्थात निरंतर मन वाली शरीर से सेवा में ही लगी रहती हैं। वे करुणा के समुद्र और भक्तों के लिए चिंता मड़ी स्वरूप हैं। उनकी सेवा करने से ही सारी शोभा है और जितने देवता दैत्यों के स्वामी हैं, सो सभी काम क्रोध लोभ मद मोह और माश्चर्य इन छह सर्पों से डसे हुए हैं हे पुत्र तेरी विमाता सुरुचि ने जो कुछ कहा है सो सुनने में अत्यंत कठोर होने पर भी सत्य है हे तुलसीदास रघुनाथ जैसे विमुख विमुख रहने से विपत्तियों का नाश कभी नहीं होता सुन मन सिखावन मेरो पद न सुख सबेरो रोम नयन पावत दुख बहुतेरोमत श्रमित नि दिवस गगन महतुराहु बो यद्यपि अतिपुनीत सुर सरिता सुजत घनेजे चरण अजहून मिटत नित बहिभूताहू के छूटे भजे बिन रघुपति तब आस छाड़ करी राम को मन मेरी सुन हरी के चरणों से विमुख होकर किसी ने भी सुख नहीं पाया हे दुष्ट इस बात को शीघ्र ही समझ ले अभी कुछ नहीं बिगड़ा है शरण जाने से काम बन सकता है देख यह सूर्य और चंद्रमा जब से भगवान के नेत्र और मन से अलग हुए तभी से बड़ा दुख भोग रहे हैं रात दिन आकाश में चक्कर लगाते बिताने पड़ते हैं वहाँ भी बलवान शत्रु राहु पीछा किए रहता है यद्यपि गंगा जी देव नदी कहती है और बड़ी पवित्र हैं, तीनों लोकों में उनका बड़ा यश भी फैल रहा है परंतु भगवत चरणों से अलग होने पर तब से आज तक उनका भी नृत्य बहना कभी बंद नहीं होता श्री रघुनाथ जी के भजन बिना विपत्तियों का नाश नहीं होता इस सिद्धांत का संदेह वेदों ने नष्ट कर दिया है इसलिए हे तुलसीदास सब प्रकार की आशा छोड़कर श्री राम का दास बन जा कबहू मन मान्यो नि भ्रमत विसार सहज सुख जह तह संग यद्यो दुसह दुख विषम जाल अरुझानो तदपि न तरत मूढ़ जानत नहीं हो जन्म अनेक किए नाना विधि करम किसानो हो निमल विवेक निर्नु देद पुरान दे दुरात नाथ पिता गुरु हर सो हर सिदय तुलसीदास जाय सरखन जन्म सिरान्यो अरे मन तूने कभी विश्राम नहीं किया अपना सहज सुख स्वरूप भूल कर दिन रात इंद्रियों का खींचा हुआ जहाँ तहा विषयों में भटक रहा है यद्यपि विषयों के संग से ने असह्य संकट सहे हैं और तू कठिन जाल में फंस गया है तो भी हे मूर्ख तू ममता के अधीन होकर उन्हें नहीं छोड़ता इस प्रकार सब कुछ समझकर भी बेसमझ हो रहा है अनेक जन्मों में नाना प्रकार के कर्म करके तू उन्हीं के कीचड़ में सन गया है हे चित्त विवेक रूपी जल प्राप्त किए बिना यह कीचड़ कभी साफ नहीं हो सकता ऐसा वेद पुराण कहते हैं अपना कल्याण तो परम प्रभु परम पिता और परम गुरु हरि से है पर तूने उनको हुलस कर हृदय में कभी धारण नहीं किया दिन रात विषयों के बटोरने में ही लगा रहा हे तुलसीदास ऐसे तालाब से कब प्यास मिट सकती है जिसके खोदने में ही सारा जीवन बीत गया मेरो मन हर नाथ दे जो हठ नय निस्नाथ देव सिख बहु विधि करत सुभाव जो अनुभवत प्रसोयत दारुण दुख उप जय वय अनुकूल विसार सूल सठ पुनिखल पति भज लोल बभ्रम गृह पशु जो जह तह सिर पद त्राण मारक मूढ़ हो बजय तब कर प्रबल अजय तुलसीदास बस हो तब जब प्रेरक प्रभु बर जय हे श्री हरी मेरा मन फट नहीं छोड़ता हे नाथ मैं दिन रात इसे अनेक प्रकार से समझाता हूं पर यह अपने ही स्वभाव के अनुसार करता है जैसे युवती स्त्री संतान जनने के समय अत्यंत असह्य कष्ट का अनुभव करती है उस समय सोचती है कि अब पति के पास नहीं जाऊंगी परंतु वह मूर्खा सारी वेदना को भूलकर पुनः उसे दुख देने वाले पति का सेवन करती है जैसे लालची कुत्ता जहां जाता है वहीं उसके सिर जूते पड़ते हैं तो भी वह नीच फिर उसी रास्ते भटकता है मूर्ख को जरा भी लज्जा नहीं आती ऐसी ही दशा मेरे इस मन की है विषयों में कष्ट पाने पर भी यह उन्हीं की ओर दौड़ा जाता है मैं नाना प्रकार के उपाय करते करते थक गया परंतु यह मन अत्यंत बलवान और अजे है हे तुलसीदास या तो तभी हो सकता है जबकि प्रेरणा करने वाले भगवान स्वयं ही इसे रोके ऐसी या मन की परिहरी राम भगत सुर सरिता सकन की धूम समूह चातक ज्योतिषित जान मत घन की नहीं तहसी बारी पुनिहानिहो तिलोचन की जो गात बिलोक से की लो कहो कुचाल कृपान दे जानत हो गति जन की तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहुलाज निज पन की इस मन की ऐसी मूर्खता है कि यह श्रीराम भक्ति रूपी गंगा जी को छोड़कर ओष की बूंदों से तृप्त होने की आशा करता है जैसे प्यासा पपीहा धुएं का गोट देखकर उसे मेघ समझ लेता है परंतु वहां जाने पर न तो उसे शीतलता मिलती है और न जल मिलता है धुएं से आंखें और फूट जाती है यही दशा इस मन की है जैसे मूर्ख बाज कांच की फर्श में अपने ही शरीर की परछाई देखकर उस पर चो मारने से वह टूट जाएगी इस बात को भूख के मारे भूलकर जल्दी से उस पर टूट पड़ता है वैसे ही यह मेरा मन भी विषयों पर टूट पड़ता है हे कृपा के भंडार इस कुचाल का मैं कहाँ तक वर्णन करूँ आप तो दासों की दशा जानते ही हैं हे स्वामिन तुलसीदास का दारुण दुख हर लीजिए और अपने शरणागत रूपी प्रण की रक्षा कीजिए नाच दिवस मरियो तब ही ते न भयो हरिथिर जब ते जीव नाम धरियो बहुबासना विभिध कंचुक भूषण लोभा दि भर चरे अरु अचर गगन जल थल दे को नन स्वांग करयो देव तनुज मुनि नाग मनुज नहीं जाचत को उबरयो मैं रोज सह धरिज दोष दुख काहू तौ नरयो थके नयन पग पाणि सुमति बन संग सकल बिचरयो अब रघुनाथ शरण आयो जन विकल बस तुलसीदास निज भवन द्वार भु दे जय रवन पर रात दिन नाचते नाचते ही मराहे हरे जब से आपने जीव नाम रखा तब से यह कभी स्थिर नहीं हुआ इस माया रूपी नाच में नाना प्रकार की वासना रूपी चोलियां तथा लोभ मोह आदि अनेक गहने पहनकर जड़ चेतन और जल स्थल आकाश में ऐसा कौन सा स्वांग है जो मैंने नहीं किया देवता दैत्य मुनि नांग मनुष्य आदि ऐसा कोई भी नहीं बचा जिसके आगे मैंने हाथ न फैलाया हो परंतु इनमें से किसी ने मेरे दारुण दारिद्र दोष और दुखों को दूर नहीं किया मेरे नेत्र पैर हाथ सुंदर बुद्धि और बल सभी थक गए हैं सारा संग मुझसे बिछुड़ गया है अब तो हे रघुनाथ जी यह संसार के भय से व्याकुल और भीत दास आपकी शरण आया है हे नाथ जिन गुणों पर रीझ कर आप प्रसन्न होते हैं वह सब तो मैं भूल चुका हूँ अब हे प्रभो इस तुलसीदास को अपने दरवाजे पर पड़ा रहने दीजिए